लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत तो आज जो व्यंजन हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है पुलिहारा हार। पुलिहारा का मतलब होता है पुली मतलब खट्टा हारा इस आहार तो खट्टा आहार नॉर्मली इसको टैमरिन राइस भी कहा जाता है अब सबसे पहले जैसे कि हम लोग तय करते हैं तय कर चुके हैं मतलब पहले ही कि भाई सबसे पहले तो ये देखा जाए कि इसमें किन चीजों का इस्तेमाल होना है यानी कि इंग्रेडिएंट्स। तो साहब बुनिहरा खट्टा आहार चूंकि हम दक्षिण भारतीय व्यंजनों की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चावल तो लेना ही है है है मगर पर पर आपको आपको एक सुझाव दे रहा हूं कि कि चावल चावल पुराना लेना है। पुराना चावल लेने की वजह सिर्फ यह है कि हम जब पुल तैयार हो जाएगा तो इसमें चावल खिले हुए यानी अलग अलग चावल के दाने आपको दिखाई पड़ेंगे तो अब हमारा सुझाव तो यह है कि आप आधा किलो चावल लीजिए मगर आप अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से चावल ले लीजिए हमने यहाँ पर आधा किलो चावल इसलिए बताया है कि आगे हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं उनको आप रफली अपना जो, जो भी आप हिसाब से ले रहे हैं चावल उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा तो सब आधा किलो चावल के लिए हमको चार चम्मच इमली का रस चाहिए इमली का रस इसलिए कि हमें खट्टा करना है ना तो चार चम्मच इमली का जूस ले लीजिए या आप दो नींबू रस दो चम्मच नींबू का रस ले लीजिए अब उसके बाद में आपको थोड़ी हल्दी चाहिए होगी नमक स्वादानुसार चाहिए होगा वो इकट्ठा कर लीजिए दो चम्मच चना दाल दो चम्मच उड़द दाल दो लाल मिर्ची चार हरी मिर्ची एक मंच करी पत्ते का थोड़ा तेल यानी कि लगभग दो बड़े चम्मच तेल चौथाई चम्मच राई उसके बाद काजू और मूंगफली ये रोस्टेड हों तो इनको अलग रख लीजिए क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ गार्निश में होना है इनको खाना बनाने में इनका इस्तेमाल नहीं होना ठीक है सर अब आपको क्या करना है कि आपको पहले चावल पका पका पका लेना लेना लेना है है है अब देखिए चावल चावल चावल कहना बहुत आसान है, मगर चावल पका लेना बहुत बहुत आसान मगर कठिन है। कठिन काम क्यों क्योंकि पकाने के बहुत से तरीके हो सकते माफ कीजिएगा जैसे मैंने जब चावल पकाना शुरू किया तो पहले मैंने चावल को सीधे चावल पानी कुकर में डाल दिया और चढ़ा दिया अब मुझको पता नहीं था कि चावल पकाते समय उसमें क्या फिनिश होनी चाहिए मगर मैं आपको सुझाव दे सकता हूं क्योंकि इतने दिनों तक वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और देखने के बाद मुझे यह समझ में आया है कि जितना चावल लीजिए उतना ही वॉल्यूम पानी लीजिए एक बार डालिए उसके बाद उसमें दूसरी बार भी उतना ही वॉल्यूम पानी डालिए यानी चावल का डबल वॉल्यूम पानी होना चाहिए अच्छा अभी तो आपको मैंने बताया नहीं कि आप चावल धोएं तो आप धोएंगे नहीं नहीं साथ चावल को पहले धो लीजिए रिंस कर लीजिए उसके बाद ये दो यूनिट पानी उस चावल में डाल के भिगो दीजिए और थोड़ी देर के बाद उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और चढ़ा दीजिए थोड़ी देर के बाद चावल पक चावल पक पक जाएगा। जब पकने रहा हो, उस समय आप एक तड़का तैयार करिए तड़का में क्या करना है दो चम्मच तेल एक तड़के के बर्तन में चढ़ा दीजिए अब देखिए तड़के का बर्तन जब मैंने आपसे कहा ना तो आजकल बहुत जगहों पर तड़के के लिए अलग से बर्तन मिलते हैं मगर जरूरी नहीं कि आप अलग बर्तन का इस्तेमाल करें किसी छोटी कड़ाही जैसी चीज यानी जो गहरा बर्तन हो मोटे तले का उसका इस्तेमाल किया जा सकता है मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करने की सलाह सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आपका जो जो सामान जिसको आप पका रहे हैं वो जले नहीं तो साहब तेल डालिए उस तेल में दो चम्मच चने की दाल दो चम्मच की दाल दो लाल मिर्ची मिर्ची चार हरी मिर्ची, करी पत्ता देखिए मैं जिस ऑर्डर ऑर्डर में में बोल रहा हूं, उसी में डालना है उसकी वजह आपको बताता हूं और चौथाई चम्मच राई आपको इसलिए बता रहा हूं मैंने सबसे पहले दाल डालने को इसलिए कहा क्योंकि दाल को पकना होगा मतलब कच्ची दाल इस्तेमाल नहीं हो सकती उसके बाद लाल चिली जो हम उसमें डाल रहे हैं उसको अपना फ्लेवर छोड़ना होगा कड़वी हरी मिर्च कड़वी ये वो वाली कड़वी नहीं है कसी वाली ये कड़वाहट देने वाली कड़वी है यानी हॉट करने वाली हरी मिर्च जब हम उसमें डालेंगे तो हरी मिर्च में एक चीरा लगा दीजिए उससे क्या होगा कि जो हरी मिर्च का हॉट यानी हीट है वो ऑयल में आ जाएगी ठीक है साहब उसके बाद ये तड़का आपका तैयार होने लगे तो आखिर में इसमें दो चुटकी हीं डाल हींग डाल दीजिए को हम आखिर में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि तो हींग जलने ना पाए और हींग बहुत ही पोटेंट मसाला होता है तो हींग की महक भी बहुत अच्छी होती है अब आपने ये तड़के का सामान तैयार कर लिया उधर आपका चावल पक चुका है जब चावल पक चुका हो तो उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए अच्छा अब उसके बाद जब आप चावल ठंडा हो जाए उसको एक बर्तन में आपने फैला के रखा हुआ है तो उसके ऊपर आप ये तड़का डालिए और तड़के के साथ में ही वो जो इमली का रस हम लोगों ने चार चम्मच रखा था ना या दो नींबू का रस दो चम्मच नींबू का रस उसको डाल दीजिए और उस तड़के को और उस रस को सबको चावल में मिला दीजिए मिलाने के बाद आप पाएंगे कि वो चावल में एक तरह का कलर आ जाएगा इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द द्ट राइस फर्क होगा थोड़ा काला पनीर होगा अगर आपने उसमें इमली का रस डाला और ऑब्वियसली चूंकि मैंने तड़का डाला है तो तड़के की ग्लेज चमक तो आ ही जाएगी इसको ऊपर से सजाने के लिए आप भुने हुए काजू मतलब काजू या मूंगफली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद कुल्हारा को आप सर्व करिए और साहब ये बहुत ही शानदार डिश होती है हमारा जो हमने आधा किलो आपको बताया था अगर केवल पुलहारा खाया जा रहा है तो ये डिश जो है ये छह व्यक्तियों के लिए काफी होती है चलिए साहब तो अब पुलिहारा के साथ में क्या खाया जा सकता है पुलिहारा के साथ में खाने के लिए कर्ड राइस कर्ड राइस के बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे नमस्कार आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त